संक्षिप्त महाभारत वन पर्व परशुराम जी की उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय उस सरोवर में स्नान करके महाराज युधिठिर कौशिकी नदी के किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों में गए फिर उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर कर गंगा जी के संगम स्थान में मिली हुई 500 नदियों की सम्मिलित धारा में स्नान किया इसके पश्चात वे समुद्र के किनारे किनारे अपने भाइयों के सहित कलिंग देश में आए वहां लोमथ जी कहने लगे कुंती नंदन यह कलिंग देश है जहाँ वैतरणी नदी बहती है इस स्थान पर देवताओं का आश्रय लेकर स्वयं धर्मराज ने यज्ञ किया था इसके अनंतर भगवान पांडवों ने द्रौपदी सहित वैतरणी नदी में उतरकर कर पितृतर्पण किया उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे लोमथ जी इस नदी में आचमन करके मैं तप के प्रभाव से मानवीय विषयों से मुक्त हो गया हूँ आपकी कृपा से मुझे सारे लोग दिखाई दे रहे हैं देखिए यह मुझे पाठ करते हुए वानप्रस्थी महात्माओं का शब्द सुनाई दे रहा है तब लोमस जी ने कहा राजन चुप हो जाइए यह ध्वनि तो तुम्हें तीस हजार योजन दूर से सुनाई दे रही है वैसंपन जी बोले इसके पश्चात महात्मा युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत पर गए और वहाँ एक रात निवास किया वहाँ रहने वाले तपस्वियों ने उनका बड़ा सत्कार किया लोमस मुनि ने उन भृंग अंगिरा वशिष्ठ और कश्यप वंशी ऋषियों का परिचय दिया फिर उनके पास जाकर राजर्षि युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृतवर्ण से पूछा भगवान परशुराम जी इस तपस्वियों को किस समय दर्शन देंगे इनके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ अकृतमरन ने कहा श्री परशुराम जी तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं आपके आने का तो उन्हें पता लग ही गया होगा आपके प्रति उनका प्रेम भी है इसलिए वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे तपस्वियों को उनका दर्शन चतुर्दशी और अष्टमी को होता है आज की रात बीतने पर कल चतुर्दशी होगी तब आप भी उनका दर्शन करेंगे युधिष्ठिर ने पूछा आप जमदग्नि नंदन महाबली परशुराम जी के सेवक हैं उन्होंने पहले जो जो कृत्य किए हैं वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं अतः जिस प्रकार और जिस निमित्त से उन्होंने युद्ध में क्षत्रियों को परास्त किया था वह सब आप मुझे सुनाइए अकृतवर्ण ने कहा राजन मैं भृगुवंश में उत्पन्न हुए जमदग्नि नंदन देवतुल्य भगवान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ यह आखान आखान बड़ा ही सुंदर और महान है उन्होंने है, है वंश में उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था उसके एक हजार भुजाएँ थीं श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था उसके रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था उस रथ और वर के प्रभाव से वह वीर देवता यक्ष और ऋषि सभी को कुचलने कुचले डालता था इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे इसी समय कान्यकुब्ज कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक एक बलवान राजा राज्य करता था वह वन में जाकर रहने लगा वहां उसके एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो अप्सरा के समान सुंदरी थी उसका नाम था सत्यवती उसके लिए भृगुनंदन ऋचिक ने राजा के पास जाकर याचना की राजा गांधी ने ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह कर दिया विवाह कार्य सम्पन्न हो जाने पर भृगु जी आए और अपने पुत्र को सपत्निक देखकर बड़े प्रसन्न हुए तब उन्होंने पुत्र वधु से कहा सौभाग्यवती वधु तुम वर्मागो तुम्हारी जो इच्छा होगी वह मैं मैं दूंगा उसने अपने ससुर जी को प्रसन्न देख अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की तब भिगू जी ने कहा तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्रोत्पत्ति की कामना से अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना वह पीतल का आलिंगन करे और तुम गुलर का वह पीपल का आलिंगन करे और तुम गुलर का करना इसके सिवा मैंने सारे संसार में घूमकर तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए बड़े प्रयत्न से ये दो चरु तैयार किए हैं इन्हें तुम सावधानी से खा लेना ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए किंतु उन माँ बेटी ने चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उलट फेर कर दिया बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली तब उन्होंने अपनी पुत्र सत्यवती से कहा बेटी चरु और वृक्षों में उलट फेर करके तेरी माता ने तुझे धोखा दिया है तुम्हें जो चरु खाया है और जिस वृक्ष का आलिंगन किया है उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी छत्रियों के से आचरण वाला होगा तथा तेरी माता का पुत्र छत्री होकर भी ब्राह्मणों के से आचरण वाला बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा न हो भले ही ऐसे स्वभाव वाला हो जाए भृगुज ने अच्छा ऐसा ही हो यह कहकर अपने पुत्र वधू का अभिनंदन किया जथा समय उसके गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे महातपस्वी जमदग्नि वेदाध्ययन आरंभ किया और निम्नानुसार स्वाध्याय करने से निम्नानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों को कंठस्थ कर फिर उन्होंने राजा प्रसन्नजीत के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी विवाह दी रेणुका का आचरण सब प्रकार अपने पतिदेव के अनुकूल था उसके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे उनके क्रमशः चार पुत्र हुए उनके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ ये पांचवे थे भाइयों में छोटे होने पर भी ये गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे एक दिन जब सब पुत्र फल लेने के लिए चले गए तो व्रतशिला रेणुका स्नान करने को गई जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी उसने देव योग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा उस सम्पत्तिशाली राजा को जल विहार करते देखकर रेणुका का चित्र चलायमान हो गया इस मानसिक विकार से दीन अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया महातेज तेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बात ध्यान ली और उसे अधीर एवं ब्रह्म से च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कारा इतने में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मवान और फिर सुषैण वसु और विश्वा भी आ गए मुनि ने क्रमशः उन सभी को यह कहा कि इस अपनी माँ को तुरंत मार डालो किंतु वे मोह बस हक्के बक्के से रह गए कुछ भी न बोल सके तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें सांप दिया जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़बुद्धि हो गए उन सब के पीछे शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी आए उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा बेटा अपने इस पापनी माता को अभी मार डाल और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न कर यह सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला राजन इससे जमदग्नि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा बेटा तुमने मेरे कहने से वह काम किया है जैसे करना बड़ा ही कठिन है इसलिए तुम्हारी जो जो कामना हो वे सब मांग लो तब उन्होंने कहा पिताजी मेरी माता जीवित हो जाए उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे उनके मानस पाप का नाश हो जाए मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाएं युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूँ परम तपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर दी एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर अर्जुन उधर आ निकला जिस समय वह आश्रम में पहुंचा, मुनि पत्नी रेणुका ने उसका आतिथ्य सत्कार किया कार्तवीर अर्जुन युद्ध के मध से उन्मत्त हो रहा था उसने सत्कार की कुछ कीमत न करके आश्रम की होम धेनु के डाते डकर, रहने पर भी उसके बछड़े को र लिया और वहाँ के वृक्षादि भी तोड़ दिए जब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदग्नि ने उनसे सारी बातें कही उन्होंने होम की गाय को भी रोते देखा इससे वे बड़े ही कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए शस्त्रार्जुन के पास आए तब शत्रुनमन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले उसके साथ बड़ी वीरता से युद्ध कर पहने बाणों से उसकी परिघ भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त कर काल के हवाले किया इसे सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नी जी पर जा टूटे परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे उन्होंने युद्धादि कुछ भी नहीं किया था तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला इस समय वे अनास की तरह हे राम हे राम यही चिल्लाते रहे जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए तो परशुराम जी संविधा लेकर आए और वहाँ अपने पिताजी को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरे देखकर बड़े उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे कुछ समय तक वे करुणा पूर्वक तरह तरह से विलाप करते रहे फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की महाबली भृगनंदन क्रोध के आवेश में आकर काल के समान हो गए और उन्होंने अकेले ही कार्त वीर्य के सब पुत्रों को मार डाला उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सब का भी उन्होंने सफाया कर दिया इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को छत्रिहीन कर दिया और उनके रक्त से समन्त क्षेत्र में पाँच सरोवर भर दिए इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देकर वे इस महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं वैशंपाल जी कहते हैं राजन फिर चौदस के दिन अपने नियम के अनुसार महामना परशुराम जी ने समस्त ब्राह्मण और भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए धर्मराज ने अपने भाइयों के सहित उनका पूजन किया और वहां रहने वाले सब ब्राह्मणों का भी खूब सत्कार किया फिर परशुराम जी की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर रही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले गए